महाभारत ध्रोण पर्व पंचनवती पंचनवतीतमोध्याय ध्रोण और धृष्टधुम्न का भीषण संग्राम तथा तो उभय पक्ष के प्रमुख वीरों का परस्पर संकुल युद्ध सन्जय उवाच प्रवेशो महाराज पार्थवास्जोरणे दुर्योधने प्रयाते च चृष्ठतः पुरुषी जवेनाभ्य द्रव द्रोणम महता पांडवा सोम काय साधम तथो युद्धम अवरत संजय कहते हैं महाराज उस रण क्षेत्र में जब श्री कृष्ण और अर्जुन कौरवसेना के भीतर प्रवेश कर गए तथा तो पुरुष प्रवर दुर्योधन उनका पीछा करता हुआ आगे बढ़ गया तब सोमको सहित पांडवों ने बड़ी भारी गर्जना के साथ द्रोढ़ाचार्य पर वेग पूर्वक धावा किया फिर तो वहाँ बड़े जोर से युद्ध होने लगा तथा युद्धम अभवत तीव्रम तुम्लम रोम हर्षण कुरुणाम पांडवा पुर्तोद्भुतम व्यूह के द्वार पर होने वाला कौरवों तथा पांडवों का वह अद्भुत युद्ध अत्यंत तीव्र एवं भयंकर था उसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे राजन कदाचि दृष्टम न चतुत या मध्यगते मध्य गुरुद्धमासे पते राजन प्रजानाथ वहा मध्यान्ह में जैसा वह युद्ध हुआ था वैसा न तो मैंने कभी देखा था और न सुना ही था धृष्ट दुम्न मुखा पार्था ने का प्रहार नोढ़म ते सर्वे सरो किरण धृष्ट दुम्न आदि पांडव पक्षी सब प्रहार कुशल योद्धा अपनी सेना का व्यूह बनाकर द्रोणाचार्य की सेना पर बाणों की वर्षा करने लगे वयं द्रोणं व्रोणम पुरस्कृत सर्वशस्त्र पार्षद प्रमुखा पार्था अभ्य वर्षा साय हम लोग संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य को आगे करके धृष्ट नुम्न आदि पांडव सैनिकों पर बाण भरसा कर रहे थे महामेघा विबा दूम मिश्र वात हिमात्ये प्रचक्रा से रथों से विभूषित हुई वे दोनों प्रधान एवं सुंदर सेनाएं हेमंत के अंत अर्थात शिशिर में उठे हुए वायु युक्त दो महामेघों के समान प्रकाशित हो रही थी समेत तो महासेन चक्रतुर्वेगमोत्तम जान्ह भी नद्यू प्रावृहोल बणो धके वे दोनों विशाल सेनाएं परस्पर भिड़कर विजय के लिए बड़े वेग से आगे बढ़ने का प्रयत्न करने लगी मानो वर्षा ऋतु में जल की बाढ़ आने से बढ़ी हुई गंगा और यमुना दोनों नदियां बड़े वेग से मिल रही हो नाना शस्त्र पुरो दीपास्वरथसवृत गुन्मारौद्र संग्राम जलधदो महाद्द्वाजाधूता सरधारा सहस्रवा्यवन सैन्य पांडुसेनाबुत उस समय महान सैन्य दल से संयुक्त एवं हाथी घोड़े और रथों से भरा हुआ वह संग्राम महान मेघ के समान जान पड़ता था नाना प्रकार के शस्त्र पूर्व पूर्ववाद अर्थात पूर्वैया के तुल्य चल रहे थे गदाएँ विद्युत के समान प्रकाशित होती थी देखने में वह संग्राम मेघ बड़ा भयंकर जान पड़ता था द्रोणाचार्य वायु के समान उसे संचालित कर रहे थे तथा उससे रूपी जल की सहस्त्रों धाराएं गिर रही थी और इस प्रकार वह अग्नि के समान उठी हुई पांडव सेना पर सब ओर से वर्षा कर रहा था समुद्र महालो भय धनी काली पांडवा नाम जैसे ग्रीष्म ऋतु के अंत में बड़े जोर से उठी हुई भयंकर वायु महासागर में क्षोभ उत्पन्न करके महाद्वार का दृश्य उपस्थित कर देती है उसी प्रकार विप्रबर द्रोणाचार्य ने पांडव सेना में हलचल मचा दी। ते पिसर्वा द्रोण में व समाद्रि महासे तुम वायुर्घा प्रबला पांडव योद्धाओं ने भी सारी शक्ति लगाकर द्रोण पर ही धावा किया था मानो पानी के प्रखर प्रवाह किसी महान पुल को तोड़ डालना चाहते हों व्यासान द्रोणो जलोघम अचलो यथा पांडवान समरे क्रुद्धान पंचाला सके कयान जैसे सामने खड़ा हुआ पर्वत आती हुई जल राशि को रोक देता है उसी प्रकार सम्रांगण में द्रोणाचार्य ने कुपित हुए पांडव पांचालों तथा के को रोक दिया था परम महाबला समत महाबल रणेशंचालय इसी प्रकार दूसरे महाबली सूरवीर नरेश भी उस युद्ध स्थल में सब ओर से लौटकर पांचालों का ही प्रतिरोध करने लगे तथोरण्ञाघ्र पार्षत पाण्डवि संघानाशद्रोणम विभस्तूर निवाहिनी तदनंतर रण क्षेत्र में पांडव सहित नरश्रेष्ठ दृष्टनम्न ने शत्रुसेना के व्यूह का भेदन करने की इच्छा से द्रोणाचार्य पर बारंबार प्रहार किया थ सरो द्रोणो वर्षति पार्षते तथा सरो धृष्टुम आचार्य द्रोण धृष्टुम्न पर जैसे बाणों की वर्षा करते थे धृष्ट भी द्रोण द्रोण पर वैसे ही बाण बरसाते थे वाता शक्ति प्रसठ समृत जा विद्युत चाप संघ्रदृष्टूम बराह शरधारास्म वर्षाणी व्यस निघ्न रथ वरा सौघान प्लावयामास वाइन उस समय धृष्टधुम्न एक महामेघ के समान जान पड़ते थे उनकी तलवार पूर्वया हवा के समान चल रही थी वे शक्ति प्राश एवं वृष्टि से संपन्न थे उनकी के के समान समान प्रकाशित होती थी। धनुष की मेघ गर्जना के जान पड़ती थी उस धृष्ट रूपी मेघ ने श्रेष्ठ रथी और घुड़सवारों के समूह रूपी खेतों को नष्ट करने के लिए संपूर्ण दिशाओं में बाण रूपी जल की धारा और अस्त्र शस्त्र रूपी पत्थर बरसाते हुए सेना को कर दिया। यम तत तत सरे द्रोणम अपर्षण पारसतः द्रोणाचार्य बाण द्वारा पांडवों की जिस जिस रथ सेना पर आक्रमण करते थे धृष्टधुम्न तत्काल बाणों की वर्षा करके उस उस ओर से उन्हें लौटा देते थे तथा तो यतमान द्रोणस युधि भारत समासाध्य त्रिथा सैन्यम अभिद्यतः भारत युद्ध में इस प्रकार विजय के लिए प्रयत्नशील हुए द्रोणाचार्य की सेना धृष्टधुम्न के पास पहुंचकर तीन भागों में बढ़ गई भोज व्यवर्तन व्यवर्तनता जलसंधम तथा परे पांडवे हण्य मानास द्रोणमेवा परे यमो पांडव योद्धाओं की मार खाकर कुछ सैनिक कृतवर्मा के पास चले गए दूसरे जलसंध के पास भाग गए और शेष सभी योद्धा द्रोणाचार्य का ही अनुसरण करने लगे यति द्रोणस्तु रथिना चा पिता धृष्ट महारथ रथियों में श्रेष्ठ द्रोण बारंबार अपनी सेनाओं को संगठित करते और महारथी धृष्टधुम्न उनकी सब सेनाओं को छिन्न भिन्न कर देते थे धात रा तथा भूत पांडु अगो पशु पशु भी बहु भी स्वापदय जैसे वन में बिना रक्षक के पशुओं को बहुत ही थे हिंसक जंतु मार डालते हैं उसी प्रकार पांडव और संजय आपके सैनिकों का वध कर रहे थे काल स्म ग्रस तेजोधान धृष्ट दुमोतान संग्रामे तो मिले तस्म नेत समय उस भयंकर संग्राम में सब लोग ऐसा मानने लगे कि काल ही धृष्ट दुम्ड के द्वारा कौरव योद्धाओं को मोहित करके उन्हें अपना ग्रास बना रहा है दुर्भिक्ष द्रव्यते जैसे दुष्ट राजा का राज्य दुर्भिक्ष भांति भाति की बीमारी और चोर डाकुओं के उपद्रव के कारण उजाड़ हो जाता है उसी प्रकार पांडव सैनिकों द्वारा विपत्ति में पड़ी हुई आपकी सेना इधर उधर खदेड़ी जा रही थी सुकवचे तथा योद्धाओं के अस्त्र शस्त्रों और कवचों पर सूर्य की किरण पड़ने से वहां तीखे चौप चो, चौधिया जाती थी आंखें चौधिया जाती थी और सेना से इतनी धूल उड़ती थी कि उससे सबके नेत्र बंद हो जाते थे तथो द्रोड़ पंचालान व्यध्मरियम जब पांडवों के द्वारा मारी जाती हुई कौरव सेना तीन भागों में बढ़ गई तब द्रोणाचार्य अत्यंत कुपित होकर अपने बाणों द्वारा पांचालों का विनाश आरंभ किया मृदन बभूवरूपम द्रोणस्य कालाग्ने वीप्यत पांचालों के उन सेनाओं को रौधते और बाणों द्वारा उनका संहार करते हुए द्रोणाचार्य का स्वरूप प्रलय काल की प्रज्वलित के समान जान पड़ता था। नागम पत्तिनस्य एक महारत। द्रोण ने उस युद्ध स्थल में सत्रु सेना के प्रत्येक रथ हाथी अश्व और पैदल सैनिक को एक एक बाण से घायल कर दिया पांडवा नाम सुना चुता प्रभोत प्रभो उस समय पांडवों की सेना में कोई ऐसा वीर नहीं था जो रण क्षेत्र में द्रोणाचार्य के धनुष से छूटे हुए बाणों को धैर्य पूर्वक स सका हो तत्पंचम मानमर कि द्रोणमाशायकता बभ्रपार शम सैन्य भारत नंदन सूर्य के द्वारा अपने किरणों अपने किरणों को पकाई जाती हुई भी धृष्टधुम्न की सेना द्रोणाचार्य के बाणों से संतप्त हो जहाँ तहाँ चक्कर काटने लगी अथव पार्शतेनापी काल्यम बलम तव अभुव सर्वतों दीप्तम शुष्क वन उसी प्रकार धृष्टुम्न के द्वारा खदेड़ी जाती हुई आपकी सेना भी सब ओर से आग लग जाने के कारण प्रज्वलित हुए सुखे वन की भांति दग्ध हो रही थी बाध्यमान सुसैन्येश्सा कै त्यक्त प्राणान परम शक्त्याद्य सर्वतोमुखा द्रोणाचार्य और धृष्ट दुम्न के बाणों द्वारा सेनाओं के पीड़ित होने पर भी सब लोग प्राणों का मोह छोड़कर पूरी शक्ति से सब ओर युद्ध कर रहे थे तावका परहेश युद्धताम भरतर्ष नासी कश्चन महाराज योत्याक्षीत संयुग भयात भरतभूषण महाराज वहां युद्ध करते हुए आपके और शत्रु के योद्धाओं में कोई ऐसा नहीं था जिसने भय के कारण युद्ध का मैदान छोड़ दिया हो धीमसेनम तुकौंते चित्रसेन विक महारथ उस समय विविशति चित्रसेन तथा तो महारथी विकर्ण इन तीनों भाइयों ने कुंती पुत्र भीमसेन को घेर लिया विन्दा अनुविन्दा बंत्यौमते तव पुत्राणाम त्रयु अवंती के राजकुमार विंद और अनुविंद तथा पराक्रमी क्षेम धृति ये तीनों ही आपके पूर्वोक्त तीनों पुत्रों के अनुयायी थे बाल्िक राजेजस्वी कुलपुत्रो महारथ सहसे मात्यो द्रौपदया नवारयत उत्तम कुल में उत्पन्न हुए तेजस्वी महारथी बाल्मिक राज ने सेना और मंत्रियों सहित जाकर द्रौपदी पुत्रों को रोका सभ्यो गोवासनो राजा योधय दश शतावरिय काशाभु पुत्र पराक्रांत अवारयत सिजा गोवास ने कम से कम एक सहस्रयोद्धा साथ लेकर काशीराज अभिभू के पराक्रमी पुत्र का सामना किया अजात कौन्तेयम् अजातशत्रु कौंते ज्वल्त पावक मद्राणाम शल्यो राजवृत प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी अजातशत्रु कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर का सामना मध्य देश के स्वामी राजा सल्य ने किया दुस्साहन स्वस्थाप्यमी कर्षण साध किय क्रुद्ध शुरु अमर सील सूर्य दुस्साहसन ने अपनी भागती हुई सेना को पुनः स्थिरता पूर्वक स्थापित करके कुथ युद्ध स्थल में रथियों में श्रेष्ठ सात्विकी पर आक्रमण किया स्वके असन्नद कवचावृत चतु महेशान भवार्यम अपनी सेना तथा तो चार सौ महाधनुरो के साथ कवच धारण करके सुसज्जित हो मैंने चेकितान को रोका शकुनिस्तु सहानी को माद्रीपुत्र अवारयत गांधार कई सप्त चापसक्त्य भी सेना सहित शकुनी ने माद्रीपुत्र नकुल का प्रतिरोध किया उसके साथ हाथ में शक्ति और तलवार लिए सात सौ गांधार देशी योद्धा मौजूद थे बिन्दा विन्दात्यौ विराटम मत्स्य महार्थता मित्रार्थे मित्राथेब्योद्यता अवंती के राजकुमार विंद और अनुविन्द ने मत्स्य नरेश विराट पर आक्रमण किया उन दोनों वीरों ने प्राणों का मुंह छोड़कर अपने मित्र दुर्योधन के लिए हथियार उठाया था शिखंड रुन्धान अपराजित बाल ही कृस पराक्रांत अवार किसी से परास्त न होने वाले पराक्रमी यज्ञ सेना सेन कुमार शिखंडी को जो राह रोककर खड़ा था बाल्हिक ने पूर्ण प्रयत्नशील होकर रोका पांचाल्यम क्रोधरूपम अवारयत अवंती के एक दूसरे वीर ने क्रूर स्वभा वाले प्रभद्र को और सौ वीर देशी सैनिकों के साथ आकर क्रोध में भरे हुए पांचाल राजकुमार धृष्ठुम्न को रोका घटोत्क रा क्रूर कर्मिण अलायुधो ध्रवत्म क्रोधमायावे क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आते हुए क्रूर कर्म तथा सूर्य राक्षस घटोत्क पर अलायुध ने शीघ्रतापूर्वक आक्रमण किया कुंती महारथ अलम्बुसम राहत क्रुद्ध पक्ष के महारथी राजा कुंती भोज ने विशाल सेना के साथ आकर कुपित हुए कौरव पक्षी राक्षस राज अलंबुस का सामना किया सैंधव पृष्ठ स्वासे भारत रक्षित परेशभृतिरथ भरतनंदन उस समय सिंधुराज्य दत्त सारी सेना के पीछे माँ कृपाचार्य आदि रथियों से सुरक्षित था तस्ता चक्र रक्ष सैन धवस् बृहतम द्रोड़ी दक्षिण तो राजधुतपुत्रस्तवा राजन जद्रथ के दो महान चक्र रक्षक थे उसके दाहिने चक्र की अस्वस्था और बाएं चक्र की रक्षा सूत पुत्र कर्ण कर रहा था पृष्ठगोपास्त संसोमदत् गृपेन सलहसाल दुर्जय नीतिमंत महेश्वासा सर्वे युद्ध विशारदा सैंधव रक्षा धीरे ततः भुरस व आदिवीर उसके पृष्ठभाग की रक्षा करते थे कृप वृषसेन शल और दुर्जय वीर शल्य ये सभी नीतिज्ञ महान धनुधर एवं युद्ध कुशल थे और इस प्रकार सिंधुराज की रक्षा का प्रबंध करके वहाँ युद्ध कर रहे थे इति श्री महाभारत द्रोण पर्वणी जयद्रथवध परवड़ी संकुल युद्धे पंचनवति तमोध्याय इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथवध पर्व में संकुल युद्ध विषयक पंचानवेवा अध्याय पूरा हुआ